ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी जल्दी और साथ महंगे भाई गई आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ सामान से आए हुए हैं और उनसे आप बातें करेंगे आप सभी की तरफ से बहुत बहुत, बहुत, बहुत ओम शांति सबको बहुत बढ़िया जी जी अपने बारे में बताइए हमें थोड़ा मैं पच्चीस साल से ज्ञान में हूँ तो मेरा सोसाइटी में हम रहते थे तो पास में मेरा सोसाइटी सेंटर था पर शुरू में चार पांच साल में गई नहीं बच्चे छोटे थे पर युगल जाने के बाद फिर मेरे को शिव साजन मिला अविनाशी युगल तो फिर उनका जो हाथ था तो आज सताइस साल हो गए मैं जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही पॉजिटिव था मन को शांति शक्ति मिलती है यहाँ जुड़ के दे दे। लेकिन कैसे नहीं मेरा युगल का क्लिनिक था वहाँ पे डॉक्टर थे वो अच्छा क्या नाम था डॉक्टर शर्मा डॉक्टर डी डी शर्मा तो सेंटर के एक बिल्डिंग छोड़ के ही था मेरा सोसाइटी में तो जब भी हमारी बहनें बीमार होती तो सुंदरी बहन जी कहते जाओ डॉक्टर भैया से दवाई ले आओ अच्छा, अच्छा, तो डॉक्टर कहते थे पहले ज्ञान का पॉइंट सुनाओ कोई हा, हा, हा, फिर मैं गोली दूंगा तो वो पहले जुड़े मैं थोड़ा आते जाते थे बहन जी हमको ज्ञान अमृत भेजते ब्रह्मा भोजन हा, हा, हा, हा, हा, पर मेन मेरा पार्ट शुरू हुआ योगल के शरीर छोड़ने के बाद ही फिर उसके बाद जो शुरुआत आज सत्ताईस साल हो गए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे हम अच्छा ज्ञान में आपको कौन सी चीजें आप ज्ञान का एक तो पॉजिटिव थॉट्स है और बाबा से योग करके सुबह चार से पाँच हम उठ जाते हैं रेगुलर हुँ। तो बाबा से बहुत शक्ति शांति का अनुभव होता है और यानी लोगों को भी आजकल महसूस होने लगा है कि भई आप कहीं जाते हो इसीलिए आप में काफ़ी बदलाव है तो जो थोड़ी बहुत बाबा आजकल कहते चाल और चलन से सेवा करो तो अच्छा लगता है और वैल्यूज अच्छे है कि ईश्वरीय परिवार है वो एक परिवार जैसा ही है जहाँ अनकंडिशनल लव है आजकल कलयुग में तो जो भी है मिलते है तो वो कुछ ना कुछ स्वार्थ से ही अपना दिखा प्यार मिलता है ईश्वर्य परिवार में बहुत ही बढ़िया मुझे परिवार मिला है तो उससे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात आपने और क्या-क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन तो में काफी लोगों के अंदर बदलाव तो <laughs> तो आता है बदलाव तो धीरे धीरे ही आता है की बहुत पुरुषाद बाबा के हैं तक आपको पुरुषाद तो करना ही है पर रेगुलर हो गए हम और किसी भी बात का जो पहले बार बार चिंतन नेगेटिव चलता था व्यर्थ चलता था वो हम जल्दी समझ जाते अभी वा, उसी बात को जो सोचते रहते थे पहले दो दिन चार दिन वो झट फुल स्टॉप लगा देते और अपने विकारों पे गुस्सा वगैरह आता है इरिटेट होते वो हो सब कम होता जाता है अपने बाबा से जुड़ने के बाद बात आपने आपने और सबके सब लिए।, सब लिए तो बाबा का यही मैसेज है मेरे लिए की मैं देना चाहूँगी की सभी लोग इससे जुड़े एक बार सात दिन का कोर्स जरूर करे ब्रह्मा कुमारी का राजयोग कोर्स रहता है जो बिल्कुल फ्री है आपको एक ही घंटा देना है और फिर उससे जरूर आप में परिवर्तन आएंगे आपके ऑफिस है कार्यस्थल ये कोई ऐसे ही धार्मिक कर्म कांड वगैरह नहीं है भीणु, भीणु। तो ऑफिस में समझो आपने स्टाफ के साथ या घर में परिवार के साथ रहने में काफी आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा तो मैं चाहूँगी कि सभी इस संस्था से जुड़े और राजयोग सीखे मुझे भी बहुत आनंद हुआ कि आपने मुझे मौका दिया सबसे बात करने का चौका तो बंदी जो है आपको इस भी राजस्थान और लाइन भी सुनवाया था तो बहुत ही सुंदर जो है चंदा शर्मा जी का आपने अफा किस तरह से उन्होंने जोशन जमा कमाविक उनका धूलना हुआ और शुरुआत में थोड़ा समझ जाना होता था लेकिन जब उनकी डिलीट किया उसके बाद उनको जो है साधन मिल गए और वो रेगुलर हो गए और विचार में काफ़ी ज्यादा अपना मन कर सकते हैं उन विचारों को फिर दो विचारों को खत्म कर सकते हैं और मेरी नगेटिव शाइर बहुत ज़्यादा चिंता चलता था वह उनका काम करता जा रहा है ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज उनके अंदर आया है और सबके लिस्ट गेंट का सामना करते रहते हैं ये निश्चित तौर पर क्या परेशानी बता है है और हमारा जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य मिल जाता क्योंकि वो अपनी जीवन को बेहतर बनाते हुए अपने व्यक्ति पूरा प्रॉफिट का प्रयास करता है तो चलिए मित्रों आप भी मैं कहती अगर आप जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है कुरान का कहता ज्ञान यही का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 मन जीता है उसने जगत को जीता मन की चंचल संयम की जोर से बांधी जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी मन की चंचलता। और गांधी बन गए वही तो राम कृष्ण की सार गौतम और गांधी विष्णु की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है जिसमें स्वयं का मन जीता जगत को जीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है पुराण का कहता ज्ञान यही काटी यही तो जीता है जिसने स्वयं का मन जीता है जगत को गीता है तलवारों से जो जग जीते, वो क्रूर है त्याचारी है जिसने है प्रेम से दिल जीता जगजीत का वो अधिकारी है तनवानों से जग जीते वो क्रूर है अत्याचारी है प्रेम से दिल जीता जग जीता वो अधिकारी है इंद्रजीत प्रभु प्यारा है उससे माया भी हारी है इंद्रजीत प्रभु प्यारा है उससे माया में है पुण्य नहीं वो जीवन दीता रीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता का कहता ज्ञान यही गाती यही तो गीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को तो जीता है गाती यही तो जीता है उसने जगत को तो तो